And the dream, and tricks, and in the in reality we need to be free we and it is we are formal and growing but we will act daily even in the form we need to develop ourselves in and in the arrangements of ourselves are we to be and it is a good with the responsibility to

Of one side only, make of this one side only, and this sacred place. In the midst of the city, within the offices and residences, there are the great rulers, their not titles, but higher titles, other high titles.

यह और और जो है है लेकिन वो उसको मनाथन करके

इस के जो करना है। नहीं स्त्र का एक और आयाम

स्त्री और पुरुष के चित्र को समझ लेना साधना की अन्य भूमिका जैसा मैंने कल कहा स्त्री है अनाक्रमण, आमंत्रण है आक्रमण नहीं

पुरुष है आक्रमक हमलावर इसलिए पुरुष का चित्र सदा यात्रा पर है दूसरे की सक्रिय खोज और आक्रमक है चित्त इसलिए पुरुष चाहता है कि जाना जाए पहचाना जाए लोग जाने प्रतिष्ठा हो

यश हो सम्मान हो यश की आकांक्षा आक्रमण का हिस्सा है और जिस दिन यश की आकांक्षा नहीं होती किसी में उस दिन ही आक्रमण शून्य हो जाता है आक्रमण के रूप अनेक हो सकते हैं कोई तलवार लेकर आक्रमण पर निकलता है दूसरे को जीतने

कोई यही काम त्याग से भी कर सकता है कोई यही काम ज्ञान से भी कर सकता है कोई चित्र बना सकता है कोई संगीत सीख सकता है कोई तलवार चला सकता है लेकिन आकांक्षा एक है कि दूसरे मुझे जाने मैं जाना जाऊं पहचाना जाऊं सम्मानित हो

तो अर्थ में कि पुरुष का केंद्र है अहंकार अहंकार अगर जाना ना जाए तो निर्मित ही नहीं होता जितने ज्यादा लोग मुझे जाने उतना अहंकार निर्मित होता है जितने ज्यादा लोगों तक मेरा प्रभाव हो जितनी बड़ी सीमा हो उस प्रभाव की उतना मेरा अहंकार सघन होता है स्त्री है अनाक्रमण

अर्थात समर्पण इसे थोड़ा ठीक से समझ लें अगर आक्रमण चाहता है कि जाना जाऊं तो समर्पण चाहेगा कि जाना न जाऊं पहचाना न जाऊं करू भी तो भी ये पता न चले कि मैंने किया समर्पण छिपना चाहता है

समर्पण अज्ञात रहना चाहता है समर्पण अनाम की खोज करता है समर्पण की गहरी से गहरी आकांक्षा आक्रमण के विपरीत है अगर समर्पण भी जाना चाहना चाहे यश चाहे खबर चाहे कि लोग जाने के मैंने समर्पण किया

तो जानना कि समर्पण केवल शब्द ही है भीतर आक्रमण भी है दूसरे के चित्त पर मेरा प्रभाव हो यह तीसरा है आक्रमण है किसी को मेरा पता भी ना हो ऐसे जीने जो का जो ढंग है वही समर्पण स्त्री का प्रेम

अगर वस्तुता स्त्री का प्रेम है, तो अज्ञात होगा इसलिए कोई स्त्री पहल नहीं कर पाती अगर उसका किसी से प्रेम भी हो तो वो ये नहीं कह सकती कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं प्रतीक्षा करेगी कि पुरुष ही उसे किसी दिन कहेगा कि मैं तुझे प्रेम पहल दू पह के

आक्रमण का ही हिस्सा है स्त्री घोषणा नहीं करेगी उसके सारे अस्तित्व से घोषणा के स्वर सुनाई पड़ेंगे उसकी आंखों से उसके ओथों से उसके होने से उसकी श्वास श्वास से घोषणा होगी लेकिन वो घोषणा अब होगी उसे वही समझ पाएगा

जो उतने सूक्ष्म में, में उतने प्रेम में लीन हुआ है अन्यथा वो दिखाई भी नहीं पड़ेगी ये स्त्री चित्र का आयाम ख्याल में रखने तो फिर सूत्र में प्रवेश आसान हो जाए जो सम्मान और गौरव से परिचित है लेकिन अज्ञात की तरह रहता है वो संसार के लिए घाटी बन जाता है

और संसार की घाटी होकर उसको वह सनातन शक्ति प्राप्त होती है जो स्वयं में पर्याप्त है लास्ट की दृष्टि बड़ी उल्टी है आमतौर से हम समझते हैं कि शक्ति होती है आक्रमण में लाल से कहता है शक्ति होती है समर्पण में और आक्रमण की शक्ति को तो तोड़ा भी जा सकता है तो काटा भी जा सकता है

क्योंकि आक्रमण से बड़ा भी आक्रमण हो सकता है लेकिन समर्पण से बड़ा कोई समर्पण नहीं हो सकता समर्पण का अर्थ ही आखिरी होता है उससे बड़ा कुछ होता नहीं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यह समर्पण थोड़ा छोटा और ये समर्पण थोड़ा बड़ा समर्पण का अर्थ ही पूरा है जैसे कि आप ये नहीं कर सकते कि यह वर्तुल अधूरा

ये सर्कल अधूरा और ये सर्कल पूरा सर्कल का अर्थ भी होता है तो वो होगा तो पूरा होगा नहीं तो नहीं होगा कोई अधूरा वर्तुल नहीं होता नहीं तो वो वर्तुल ही नहीं है वर्तुल पूरा ही होगा ऐसे ही कोई प्रेम अधूरा नहीं होता या तो होता है या नहीं होता कम ज्यादा भी नहीं होता या तो होता है या नहीं होता कोई मात्राएं नहीं होती समर्पण पूरा है

आप ये नहीं कह सकते किसी से कि मैं आधा समर्पण करता हूं आधा समर्पण का क्या अर्थ होगा आधा समर्पण का कोई अर्थ ही नहीं होता असल में आप समझ नहीं पा रहे हैं आप समर्पण कर ही नहीं रहे इसलिए आप कहते हैं आधा समर्पण करता दो आप अपने को पीछे बचा ले रहे हैं, वो जो बचा हुआ है वही तो समर्पण में बाधा है समर्पण का अर्थ है पूरा

समर्पण होता ही पूरा है इसलिए आक्रमण से बड़ा आक्रमण हो सकता है और आक्रमण पराजित किया जा सकता है समर्पण से बड़ा कोई समर्पण नहीं होता इसलिए समर्पण की कोई पराजय नहीं लेकिन हम सोचते हैं आक्रमण में है शक्ति पुरुष का चित ऐसा ही सोचता है से कहता है समर्पण में है शक्ति और से के कहने के बहुत कारण है पहला तो ये

समर्पण से बड़ा कोई समर्पण नहीं हो सकता दूसरा शक्ति अगर वस्तुता हो तो आक्रमक नहीं हो सकती कमजोर ही आक्रमण करता है असल में कमजोरी ही शक्ति पर भरोसा रखती है शक्तिशाली आक्रमण नहीं करता महावीर ने कहा शक्तिशाली अहिंसक हो जाता है।

कमजोर कभी अहिंसक नहीं हो सकता कमजोर को तो सदा ही आक्रमण पर भरोसा रखना पड़ेगा मैचली जो कि आक्रमण के विज्ञान में गहरा गया है वो कहता है कि आक्रमण वस्तुतः सुरक्षा का उपाय है वो ठीक कहता है

वो कहता है कि अगर अपनी सुरक्षा चाहिए हो तो इसके पहले भी कोई आक्रमण करे तुम आक्रमण कर देना इसकी प्रतीक्षा मत करना कि जब कोई आक्रमण करेगा तब हम सुरक्षा कर लेंगे क्योंकि तब तो तो तुम पीछे पड़ गए तुम तो एक कदम पीछे पड़ गए और आक्रमण करने वाले की संभावना बढ़ जाएगी जीतने की

तो वो कहता है सुरक्षा का एकमात्र उपाय है आक्रमण लेकिन सुरक्षा कौन चाहता है कमजोर सुरक्षा चाहता है और तो इसलिए कमजोर आक्रामक होता है अगर हम अपनी जिंदगी में भी देखें अगर आप अपने भीतर भी देखें तो जिन क्षणों में आप कमजोर होते हैं उन क्षणों में आप क्रोधी होते हैं जिन क्षणों में आप कमजोर नहीं होते आप क्रोधी नहीं होते जिन क्षणों में आप भयभीत होते हैं

उन क्षणों में भय प्रकट हो जाए इसलिए आप बड़ी अकल दिखनाने की कोशिश करते वो अकल आपकी व्यवस्था है कि आपका भय प्रकट हो जाए जो भयभीत नहीं होता वो अकड़ा हुआ भी नहीं होता जो कमजोर नहीं होता वो क्रोधी भी नहीं होता शक्तिशाली मनुष्य कभी भी क्रोधी नहीं देखे गए जितना कमजोर आदमी होगा उतना क्रोधी होता

लोग आमतौर से कहते हैं फलां आदमी कमजोर है क्योंकि क्रोध करता है वो उल्टी बात कह रहे हैं क्रोध से कोई कमजोर नहीं होता कमजोर की वजह ही लोग क्रोधी होते हैं लेकिन स्वभाव का परिणाम होगा जब क्रोध करेगा तो और कमजोर होता जाएगा क्योंकि शक्ति वह हो रही है और जितना कमजोर होता जाएगा उतना ज्यादा क्रोध करता चला जाएगा क्रोध जो है

वो प्याली में आ गया तूफान है ताकत बिल्कुल नहीं जितनी थोड़ी बहुत है उसको दिखाए बिना कोई उपाय नहीं उसे दिखा के कोई रास्ता बन जाए कोई भयभीत हो जाए और हमारी शक्ति का वास्तविक कसौटी का मौका ना आए क्रोध उसका आयोजन लॉस लौट कहता है समर्पण है शक्ति कहता है शक्ति जब होती है

तो दूसरे पर आक्रमण करके उसके सामने सिद्ध नहीं करना पड़ता है शक्ति स्वयं सिद्ध है दूसरे का दूसरे को सिद्ध करने की आकांक्षा भी अपने में अविश्वास है आमतौर से यह होता है आप किसी बात में विचार किसी धारणा में श्रद्धा रखते आप की कोई मान्यता है

अगर कोई व्यक्ति उस मान्यता का खंडन करे आप तत्म क्रोधित हो जाते वो क्रोध बताता है कि आपको डर है कि कहीं मान्यता का खंडन वस्तुता आपके मन की जो धारणा है उसे तोड़ना है उस डर से क्रोध आता है अगर यह धारणा आप आपका अनुभव है तो क्रोध नहीं आएगा क्योंकि आपको भरोसा ही है कि इसे तोड़ने का कोई उपाय नहीं आप है आपका अनुभव है

जब भी आप अपनी किसी विचार के लिए दूसरे को ताकत लगा के समझाने लगते हैं तो आप ध्यान रखना आप दूसरे को नहीं समझा रहे आप दूसरे के बहाने अपने को ही समझा रहे हैं। आपको भय है डर है आपको खुद ही भरोसा नहीं कि जो आप मानते हैं वो ठीक है इसलिए तथा कथित विश्वासी लोग दूसरे की बात सुनने को राजी ही नहीं होती

उनके गुरु ने उनको समझाया है कि कान बंद कर लेना अगर कोई विपरीत बात कहता हो क्योंकि खुद भी भरोसा नहीं विपरीत बात भरोसे को उखाड़ दे सकती है आप दूसरे को कन्विंस करने की दूसरे को राजी करने की जितनी तीव्रता से चेष्टा करते हैं उतनी ही तीव्रता से खबर देते हैं कि आपको अपने पे तो भरोसा नहीं

जिसे अपने पर तो भरोसा है वो वो दूसरे को प्रभावित करने के लिए उत्सुक नहीं होगा और जिसको अपने पर तो भरोसा है उससे दूसरे प्रभावित होते प्रभावित करना नहीं पड़ता वे प्रभावित होते हैं और जिसको अपने पर तो भरोसा नहीं है उसे बहुत प्रभावित करने की चेष्टा करनी पड़ती है फिर भी कोई उससे प्रभावित नहीं होता

आत्मश्रद्धा चुंबक है अपने अनुभव अगर गहरा और पूर्ण है तो परम शक्तिशाली दूसरे उसकी तरफ खींचे चले आते दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास भीतर कमजोरी का लक्षण। तो है तो लाश से कहता है समर्पण शक्ति है आक्रमण कमजोरी

एक और कारण से भी कहता है समर्पण वही कर सकता है जिसे अपने पर भरोसा है आक्रमण तो कोई भी कर सकता है और सच तो यह है आक्रमण वही करता है जिसे अपने पर भरोसा नहीं समर्पण वही कर सकता है जिसे अपने पर भरोसा है पूरा अपने को दे देने का सवाल कौन अपने को पूरा दे सकता है

वही अपने को पूरा दे सकता है जिसका अपने पर पूरा भरोसा है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं हम समर्पण करना चाहते हैं लेकिन हमें अपने पे कोई भरोसा ही नहीं तब समर्पण कैसे होगा जिसे अपने पे भरोसा नहीं है उसे ये भी तो भरोसा नहीं है कि जो समर्पण उसने इस क्षण में किया है वो दूसरे क्षण में भी टिकेगा उसे कल का भी भरोसा नहीं है।

अभी भी उसे पक्का नहीं है कि वो सच में करना चाहता है कि नहीं करना चाहता समर्पण की घटना ही इस बात की खबर है कि व्यक्ति को अपने पर पूरी आस्था है वो अपने को पूरा दे सकता है पूरा का मालिक है आक्रमण तो अधूरे से भी हो जाता है आपको पूरा होने की जरूरत नहीं है आक्रमण में

और अक्सर आक्रमण आप पूरे नहीं होते जब आप क्रोध कर रहे होते तब भी आपके भीतर कोई हिस्सा कह रहा होता है क्या कर रहे हो न किए होते तो अच्छा खाया क्रोध करते ही आप पछताते वो हिस्सा जो क्रोध में सांस नहीं था वही पछताता है कि क्या किया नहीं करना आक्रमण में कभी भी आप पूरे नहीं होते ये बड़े मजे की बात है

कि बड़े से बड़ा योद्धा भी भयभीत होता है बड़े से बड़ा योद्धा भी इंग्लैंड में कहा जाता है कि लॉर्ड नेल्सन ने कभी जीवन में भय नहीं जाना बड़ा सेनापति था नेल्सन नेपोलियन को हराया कभी भय नहीं जाना लेकिन एक मनुष्य जितने

ल्सन की मनोदशा का विश्लेषण करते हुए बड़ी कीमती बात लिखी है उसने लिखा है कि यह असंभव है कि नील्सन ने बहना जाना हो क्योंकि बिना बह के तो, तो आक्रामक आदमी हो ही नहीं सकता जिसको भयभीत नहीं किया जा सकता उसको क्रोधित भी नहीं किया जा सकता जिसको भयभीत नहीं किया जा सकता उसको लड़ने के लिए राजी भी नहीं किया जा सकता

जो भयभीत नहीं होता वो दूसरे को भी भयभीत करने नहीं जाएगा असल में अपने भय से बचने के लिए हम दूसरे को भयभीत करते हैं। जब दूसरा भयभीत हो जाता है तो हमें लगता है हमारा भय समाप्त हुआ अगर दूसरा भयभीत ना हो तो हमारा भय बढ़ता है उस मनस्प ने यह भी लिखा है कि अगर ये बात सच है कि नेल्सन ने कभी भय नहीं जाना

तो नेल्सन की प्रति हमारी जो धारणा है उसके एक महान योद्धा होने की वो भी समाप्त हो जाती है। क्योंकि जिसने भय जाना ही नहीं उसके महान योद्धा होने का क्या अर्थ महान योद्धा होने का तो यही अर्थ है कि हमारे जैसा ही भयभीत आदमी नेल्सन भी था और युद्ध के मैदान पर ऐसे खड़ा रहा जैसे कि बिल्कुल भय हो तभी तो कोई अर्थ है

एक आदमी सड़क पर खड़ा और बस आ जाए और वो डरे नहीं और खड़ा रहे उसे भय ही ना हो और बस के नीचे कुचल के मर जाए तो हम उसको कोई बहादुर आदमी नहीं कहेंगे सिर्फ मूड कहेंगे बहादुरी तो भय के अनुपात में ही होती है अगर भय ही नहीं है तो बहादुरी समाप्त हो गई तब तो आदमी मूड हो जाए और या परम ज्ञानी हो जाए जहां अभय है लेकिन जो

अभ्य को उपलब्ध हुआ है कभी कोई महावीर कोई बुद्ध वो युद्ध पर युद्ध में उसकी उत्सुकता नहीं रहेगी युद्ध का मतलब ही है कि दूसरे को व्यभीत करने की चेष्टा और जो खुद भय नहीं जानता उससे दूसरे को भयभीत करने में कोई रस नहीं रह जाता दूसरे को भयभीत करना अपने भय से ही बचने की व्यवस्था है

जितना ज्यादा भय होता है अक्सर आदमी उतना बाहर बहादुरी दिखाता है वो बहादुरी भीतर के भय को संतुलित करती है वो संतुलित करती है तो वो आवरण वो उसका जह बख्तर वो उसकी सुरक्षा है भीतर भय भी बाहर सुरक्षा है भीतर भय नहीं है

तो बहादुरी दिखाने का कोई कारण भी नहीं लाल से कहता है समर्पण है शक्ति क्योंकि दिखाने का वहां कोई कोई इरादा नहीं आक्रमण है कमजोरी क्योंकि आक्रमण दिखावे पर निर्भर है जो सम्मान और गौरव से परिचित ध्यान रहे ये बात जाननी जरूरी है एक छोटा बच्चा है

उसे सम्मान और गौरव का कोई अनुभव नहीं अगर अभी वो अज्ञात में रहा है तो इसमें कुछ गौरव नहीं इसमें कुछ गुण नहीं सम्मान और गौरव से जो परिचित है वो अज्ञात में रहे तो गुण तो तो है तो गौरव है तो गरिमा है

अनुभव के बिना जो भी घटे वो अज्ञान में घटता है अनुभव के साथ जो घटे वो ज्ञान में घट है, सम्मान और गौरव से जो परिचित और अज्ञात की तरह रहता है जिसे पता है कि गौरव का रस क्या है जिसे पता है गौरव का अनुभव क्या है जिसे पता है कि लोग जाने

हो प्रतिष्ठा हो सम्मान हो तो प्रकृति क्या है उसका एहसास क्या है इसका जिसे पता है वो अज्ञान में रहे इसे हम समझ ले दो कारण से एक तो जो बिना अनुभव के अज्ञात में रहे उसका अज्ञात अज्ञात नहीं उसे अभी ज्ञात होने का पता ही नहीं इसलिए अज्ञात होने का कोई पता नहीं हो

हमारे अनुभव द्वंद्व के हैं जिसमें सुख न जाना हो उसे दुख का कोई अनुभव नहीं हो सकता इसलिए बड़ी मजे की घटना घटती है अक्सर जिनमें सुख जाना है वे सोचते हैं कि दूसरे लोग जिनको वैसा सुख नहीं मिल रहा है बहुत दुखी तो तो वो भ्रांति वो बिल्कुल भ्रांति आप अगर एक महल में रह रहे हैं

झोपड़े तो में रहने वाला आदमी बहुत दुख पा रहा है रहकर ऐसा आपको लगेगा आपका लगना ठीक है अगर आपको झोपड़े में रहना पड़े तो आपको दुख होगा यह भी सच लेकिन झोपड़े में जो रह रहा है जो महल में नहीं रहा है वो दुख पा रहा है महल में न रहने का इस भ्रांति में आप मत पड़े वो नहीं पा सकता दुख

सुख के अनुभव के बाद ही पाया जा सकता है जिस चीज का सुख अनुभव हो जाता है फिर उसका अभाव दुख देता है इसलिए दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है क्योंकि चीजें और उनके अनुभव बढ़ते जा रहे हैं। आज से दस हजार साल पहले दुनिया में दुख कम था यह मत सोचना कि आप लोग सुखी थे क्योंकि अगर लोग सुखी होते तो दुख होता दुख कम था क्योंकि सुख कम था

सुख के अनुभव से ही दुख बनता है अब कोई दस हजार साल पहले किसी आदमी को कार के न होने का दुख नहीं हो सकता था या कि हो सकता था आज होगा कार के न होने का दुख आज एक वास्तविकता है क्योंकि कार के होने का सुख एक वास्तविकता है दस हजार साल पहले कार के न होने के दुख का कोई उपाय भी नहीं था, क्योंकि कार के होने के सुख का कोई उपाय नहीं है

सुख पहले आता है दुख पीछे दुख छाया है सम्मान प्रतिष्ठा या आदर गौरव का अनुभव हो तो ही अज्ञान के अनुभव में उतरा जा सकता है अनेक लोग अनाम जीते हैं।

से आप यह मत सोचना कि वे उस परम स्थिति को उपलब्ध हो गए हैं जिसकी लाभ से बात करते अनेक लोग अनाम जीते हैं लेकिन ध्यान रहे उनका अनाम होना सार्थक नहीं है जब तक उन्हें नाम का अनुभव ना हो नाम के अनुभव के बाद जो बिना नाम के जीने को तैयार है उसने द्वंद्व को जाना है

और उसने द्वंद को काटा और द्वंद जब कट जाता है तो निर्द्वंदित परम आनंद को उपलब्ध होता है लेकिन द्वंद को काटने के लिए द्वंद से गुजरना जरूरी है। इसलिए लाव से संसार के विरोध में नहीं है और लाभ से नाम के भी विरोध में नहीं है सम्मान के भी विरोध में नहीं है वो इतना ही कह रहा है कि सम्मान के अनुभव के साथ

अनद का अनुभव और अज्ञात का अनुभव भी जुड़ जाए तो तुम संसार के पार जिसे मोक्ष कहें मुक्ति कहें उसमें प्रवेश कर जाते दूसरी बात भी ध्यान रखने जैसी है और वो ये कि जिसने ठीक से सम्मान का अनुभव जाना है वो निश्चित ही अज्ञात के अनुभव के लिए उत्सुक हो जाए और जिसने सम्मान का अनुभव नहीं जाना वो कितना ही अज्ञात के अनुभव की चेष्टा करे

उसकी चेष्टा व्यर्थ जाएगी उसका कारण उसका कारण बहुत से लोग उन महलों का प्यास कर देते हैं जिनमें वो कभी रहे ही नहीं बहुत से लोग उन पदों को लात मार देते हैं जिन पर वो कभी पहुंचे ही नहीं आप लात कैसे मारिएगा उस सिंहासन पर जिस पर आप कभी बैठे नहीं

आप कुछ और नहीं कर रहे हैं अंगूर खट्टे आपकी पहुंच के बाहर आप अपने को समझा रहे हैं सांत्वना दे रहे हैं और तब ऐसा आदमी इस सांत्वना को भी नरम बनाने का आधार बनाएगा यह बड़े मजे की और जटिल बात है

ऐसा आदमी जो कहेगा कि मुझे सम्मान की कोई जरूरत नहीं नाम की कोई जरूरत नहीं पद की कोई जरूरत नहीं वो पद की सम्मान की प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं इसको भी प्रतिष्ठा का कारण बना है, इसको भी जिनको हम त्यागी कहते हैं वो क्या कर रहे हैं वो त्याग को भी धन की तरह उपयोग कर रहे हैं त्याग भी उनके लिए

प्रतिष्ठा का कारण अभी बड़े मजे की बात है कि त्याग का मतलब एक होता है कि प्रतिष्ठा छोड़ दी लेकिन अगर त्याग की भी प्रतिष्ठा बनाई हो तो सब व्यर्थ हो गया लेकिन हालत ऐसी मैं साधु के आश्रम में गया वो

सब कुछ छोड़ के चले गए हैं सब कुछ का मतलब जो उनके पास था बहुत ज्यादा नहीं था मगर जो भी था सब कुछ छोड़ के चले गए उनके आश्रम में दीवानों पर मैंने जो वचन लिखे देखे वो बड़े मछले जिस कमरे में वो बैठे थे उसके दीवान पर लिखा हुआ था कि त्याग श्रेष्ठतम है क्योंकि तो सम्राट भी त्यागी के चरणों में सृझ झुका था

ने उनको पूछा कि इस सूत्र का क्या मतलब हुआ त्याग की श्रेष्ठता भी इसीलिए हुई कि सम्राट भी सर झुकाता है इसका अर्थ हुआ कि त्याग करने योग्य है क्योंकि सम्राट को भी जो प्रतिष्ठा नहीं मिलती वो त्यागी को मिलती अगर त्याग भी प्रतिष्ठा बन जाए

तो त्याग नहीं रहा त्याग का मतलब ही एक होता है कि प्रतिष्ठा का अब कोई अर्थ नहीं लेकिन आप त्यागी को देखे वो प्रतिष्ठा में इतना रस लेता है जितना कि भोगी नहीं लेता त्यागी का सारा काम चौबीस घंटे एक है कि प्रतिष्ठा भोगी कभी कभी प्रतिष्ठा में रस लेता और भी काम है उसे त्यागी को दूसरा काम ही नहीं

उसको सुबह से शाम तक एक ही काम प्रतिष्ठा और अगर वो त्याग भी करता है इस प्रतिष्ठा के लिए तो त्याग व्यर्थ हो गया असल बात ये है कि अगर सम्मान का अनुभव ना हो तो सम्मान की पीड़ा का भी अनुभव नहीं होता अगर सम्मान का अनुभव ना हो तो सम्मान की व्यर्थता का भी अनुभव नहीं होता

अगर सम्मान का अनुभव न हो तो सम्मान की मूलता का भी अनुभव नहीं होता पूरे अनुभव के बाद जो व्यक्ति अज्ञात में डूब जाता है वो फिर अज्ञात में डूबने को सम्मान का कारण नहीं बनाता ये अज्ञात अब सम्मान से विपरीत आयाम हो जाता है हम अपने को धोखा दे सकते हैं

ऐसा समझें कि आपको धन का अनुभव ना हो और आप त्यागी हो जाए तो छिपे अचेतन में धन की आकांक्षा काम करती रहेगी बिल्कुल काम करती रहेगी उसमें कोई भेद नहीं पड़ेगा और वो नए रास्ते निकालेगी और नए सिक्के गढ़ेगी

वे बड़े के बड़े धोखे के होंगे संसार के सिक्के उतने धोखे के नहीं सीधे साफ संसारी होना सीधा साफ है लेकिन संसार के बिना परिपक्व अनुभव के सन्यासी हो जाना बड़े उपद्रव की बात है क्योंकि तब आदमी विपृत मार्गों से संसारी ही होता है सिर्फ मार्ग बदल गए होते है।

ज्यादा धोखे के और ज्यादा चालाकी के हो गए होते लेकिन संसार से कोई छुटकारा नहीं होता अगर आपको धन का अनुभव नहीं है तो आप निर्धन होने का मजा नहीं दे सकते सिर्फ दुख पा सकते हैं, निर्धन होने का या निर्धन के नाम पर प्रतिष्ठा बना के सुख पा सकते हैं लेकिन तब आप निर्धनता का उपयोग धन की तरह कर रहे हैं

तो कुछ लोग धन का उपयोग कर रहे हैं प्रतिष्ठा के लिए आप निर्धनता का उपयोग कर रहे हैं प्रतिष्ठा के लिए आपके मार्ग अलग हो गए हों लेकिन आपका लक्ष्य एक है धन के अनुभव के बाद जब कोई निर्धन होता है तो इस निर्धनता का कोई भी उपयोग नहीं करता यह निर्धनता सिर्फ उसका आंतरिक अनुभव होती है

बाहर के जगत से इसके कारण वो कोई प्रतिष्ठा इकट्ठी नहीं करता ये उसके लिए फिर कभी धन नहीं बनती क्योंकि धन उसके लिए व्यर्थ हो गया है इसलिए नाव से कहता है सम्मान और गौरव से जो परिचित है लेकिन अज्ञात की तरह रहता है सम्मान और गौरव से परिचित होना बुरा नहीं सम्मान और गौरव में यात्रा करना भी बुरा नहीं

लेकिन वो मंजिल नहीं है ये ध्यान रखना जरूरी और उस दिन की उस क्षण की प्रतीक्षा करनी जरूरी है जिस दिन वो व्यर्थ हो जाए इसलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि धन की यात्रा बुरी नहीं है लेकिन उस दिन की प्रतीक्षा करनी प्रार्थना करनी और साधना भी शांत करनी है जिस दिन धन व्यर्थ हो जाए छोड़कर भाग जाए ऐसा आवश्यक नहीं है

व्यर्थ हो जाए वो आपका आंतरिक अनुभव बन जाए हम उल्टा कर रहे हैं मैं एक घर में ठहरा हुआ था जिनके घर ठहरा था उनका लड़का थोड़ा उद्दंड था जैसे कि लड़के होते हैं अविनयी तो बाप को अच्छा मौका मिला कि मेरे सामने वो उसको लथाड़े

सताए अक्सर अक्सर बाप दूसरों के सामने लड़कों को सताने में रख तो मेरे सामने उनके पुत्र को हाजिर किया गया पिता बोले के लिए सुपुत्र है, मतलब था कुपुत्र विनय बिल्कुल नहीं फिर उन्होंने उपदेश दिया पुत्र को

कि विनयवान को ही सम्मान मिलता है मैंने उनको पूछा आप क्या कह रहे हैं आप इस लड़के को पाखंडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं विनयवान को सम्मान मिलता है आप रस जगा रहे हैं सम्मान में और विनय को उपकरण बना रहे हैं सम्मान का

आप इसको हिपोक्रेट पाखंडी बना रहे हैं। ये विनमित होगा और प्रतीक्षा करेगा सम्मान मिले ये दिखाएगा कि मैं विनम्र हूं और आशा करेगा लोग मेरे पैर छुए यह कहेगा नहीं, नहीं मेरे पैर मत छु और इसकी पूरी आत्मा से लाज टपेगी कि जल्दी छुओ आप इसको क्या सिखा रहे उन्होंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं इसके सामने

ये वैसे उद्दंड मैंने कहा इसकी उद्दंडता फिर भी सीधी साथ है और आप जिस विनय की बात कर रहे हैं वो ज्यादा चालाकी और कनिंग की बात उद्दंड है तो उद्दंड रहने से उद्दंड का दुख मिलेगा

सहायता करें कि और उद्दंड हो जाए ताकि अनुभव से गुजर जाए और दुख उठाने दे का क्योंकि दुनिया में कोई किसी को अनुभव नहीं दे सकता शब्द दे सकता अनुभव नहीं दे सकता इसको उद्दंड होने का दुख उठाने ये सोचता है कि उद्दंड होने में सुख है इसको सुख उठाने दे और आप सोचते हैं कि उद्दंड होने में दुख पाएगा दुख उठाने दे

इसके अनुभव से जिस दिन इसको दिखाई पड़ जाए कि उद्दंड का मूलता है उस दिन जो विनम्रता आएगी वो आपकी विनम्रता नहीं होगी कि सम्मान के लिए और मैं समझता हूं कि आपने उदंड होने का दुख नहीं उठाया इसलिए सम्मान की इच्छा पीछा कर रही और तब विनम्र होने में भी सम्मान की आकांक्षा है और तब प्यार में भी सम्मान की आकांक्षा है

सम्मान की आकांक्षा भोग है तो त्याग में सम्मान की आकांक्षा क्या होगी तब फिर निर्धन होने में भी धन ही कमाया जा रहा है आदमी ऐसा उपद्रव अपने साथ कर सकता है उसी का नाम पाखंड है हम सा हमारे सारे जीवन पाखंड से भर गए भर गए हैं इसलिए कि लक्ष्य कुछ और और साधन विपरीत

ही है कि मेरा अहंकार और आवरण ऐसा है कि मैं तो निर्अहारी हूं अगर कोई कह दे कि आपसे भी बड़ा निरअहकारी कोई है तो दुख पहुंचता है निरअहंकारी को इस बात से कैसे दुख पहुंचेगा तो उससे बड़ा भी कोई निरअहकारी अहंकारी को पहुंचेगा

अगर मेरे पास कोई आए और मैं कहूं कि मैं बिल्कुल निरहंकारी हूं और वो कहे कि आप क्या निरहंकारी हमारे पड़ोस में एक आदमी रहता है जो आपसे भी ज्यादा निरहंकारी तो मुझे चोट पहुंची क्यों हां मैं अगर अहंकारी हूं और मुझसे ज्यादा कोई अहंकारी तो चोट पहुंचनी चाहिए निरहंकारी को भी चोट पहुंचती है उससे बड़ा कोई निरंकारी त्यागी से कही आपका त्याग क्या आपसे बड़ा त्यागी

देखिए चेहरे पर जाती है, त्यागी को भी इसमें दुख होता है तो फिर कहीं धोखा हो रहा है निरहंकारी तो आनंदित होगा कि बड़ी अच्छी बात है मुझसे बड़ा कोई निरहंकारी तो बहुत ही आनंद की बात है त्यागी को तो खुशी होगी कि मुझसे बड़ा कोई त्यागी तो बड़ी खुशी की बात है कि दुनिया में और बड़ा त्याग भी है लेकिन त्यागी भी दुखी होगा ज्ञान भी दुखी होता है उससे कहो कि आपसे बड़ा ज्ञान कोई

ज्ञानी भी दुखी होता अज्ञानी दुखी होता है में, तो ज्ञानी दुखी होता तो फिर अज्ञानी और ज्ञानी में फर्क कहा है बड़े से जब तक आप दुखी होते हैं तब तक जानना कि नाम कुछ भी हो अहंकार भीतर आप बहाने कुछ भी खोज रहे हो अहंकार को भरने के लिए भोजन कुछ भी दे रहे हो दूध पर ही रखा हो शुद्ध दूध पर अहंकार को तो भी कोई फर्क नहीं पाता है मांसाहार करवाया हो दूध दिया हो

सात सब्जी खिलाई हो खिला अहंकार को ही रहे क्या खिलाया हो कि प्रतिष्ठा खिलाई हो अहंकारी की निरहंकारी कौन सी यात्रा करवाई हो लेकिन अहंकार ही यात्रा कर रहा है लाभ से जीवन के प्रति बहुत सम्यक है कहता है अनुभव और अनुभव के साथ अज्ञात की तरह रहता है वो संसार के लिए घाटी बन जाता है

और उस सनातन शक्ति को प्राप्त होता है जो स्वयं में पर्याप्त है इसे थोड़ा समझ कौन सी शक्ति स्वयं में पर्याप्त होती है ऐसा समझे कि अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है लेकिन दुनिया में कोई भी ना हो तो अर्जुन का सब योद्धापन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन के योद्धा होने के लिए किसी का हारना जरूरी है।

किसी का मरण जरूरी किसी की पराजय आवश्यक है अर्जुन की विजय के लिए किसी की पराजय आवश्यक है उसकी विजय भी किसी की पराजय पर निर्भर है यह बहुत मजे की बात है कि आपकी विजय भी किसी की पराजय पर निर्भर है उसके बिना आप जीत भी नहीं सकते उसके बिना आप जीत भी नहीं सकते

क्या विजय हुई ये जो दूसरे पे निर्भर है वो विजय हुई आपकी अमीरी गरीबी पर निर्भर है अगर आसपास गरीब ना हो अमेरिका मजा चला जाता आपको कोई सारी दुनिया का सम्राट बना दे लेकिन दुनिया में कोई और ना हो आप अकेले आप कहेंगे बाहर न चाहे ये साम्राज्य मजा चला गया क्योंकि मजा दूसरे पर निर्भर था आप कितने बड़े महल में रहे

जब तक पड़ोस में झोपड़ा ना हो तब तक महल का मजा नहीं आता वो महल का मजा झोपड़े में निर्भर है किसी पर है उसका मजा इसी पर है कि किसी पर नहीं है ये बड़े उल्टी बात है आप आपका सारा सुख दूसरे पर निर्भर है आपका सारा व्यक्तित्व तो दूसरे पर निर्भर है आप बड़े पंडित हैं कुछ मूल आपको चाहिए नहीं तो आप पंडित नहीं

मतलब पंडित के मूलता तो निर्भर है दुनिया में मूल न हो पंडित व्यर्थ हो गए अज्ञानी न हो ज्ञानी दो तो कोड़ी के हो गए कुरूप लोग न हो सुंदर लोगों की कोई पूछ ना रही तो जो सौंदर्य कुरूपता पर टिका हो वो कितना सुंदर होगा और जो धन निर्धन की छाती पर खड़ा हो वो कितना धन होगा

और जो पुण्य पापों के बीच निर्मित होता हो उसमें कितनी पुण्यवत्ता हो सकती है इसका मतलब यह हुआ कि सुंदर जाने अनजाने चाहता है कि दूसरे लोग कुरूप रहे जाने या न जाने दूसरी बात लेकिन जो चीज निर्भर दूसरों की कुरूपता पर है वो चाहेगी ही कि दूसरे लोग कुरूप रहे

सुंदरी अगर गुरु को चाहता है कितना सुंदरी है उसमें लाश से कहता है कि जो व्यक्ति द्वंद्वों के बीच क्षमता को उपलब्ध हो जाता है चुनाव नहीं करता है डोलता नहीं द्वंद्वों को जोड़ के काट देता है और दोनों के बाहर हो जाता है

वो उस शक्ति को उपलब्ध होता है जो स्वयं में पर्याप्त है। बुद्ध शांत है उनकी शांति अशांत लोगों पर निर्भर नहीं समझने अगर दुनिया में एक भी आदमी अशांत ना हो तो भी बुद्ध की शांति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा या पड़ेगा बुद्ध अपने बोधि वृक्ष के नीचे शांत बैठे ये शांति अशांत लोगों की अशांति के कारण शांति है

अगर बुद्ध तो आंख बंद किए बैठे तो सारी दुनिया विलीन हो जाए बुद्ध आख खोल कर देखेंगी कोई अशांत यहां दिखाई नहीं पड़ रहा तो उनको भीतर की शांति समाप्त हो जाए नहीं कोई कारण नहीं ये शांति किसी की अशांति पर निर्भर ही नहीं। अगर ये किसी की अशांति पर निर्भर थी तो बुद्ध को लोगों को अशांत होने के लिए समझाना चाहिए शांत होने के लिए नहीं

क्योंकि लोग अगर शांत हो जाएंगे तो बुद्ध का क्या होगा आत्महत्या में लगे लोगों को समझा रहे हैं शांत हो जाओ बुद्ध की शांति आत्म निर्भर है ये किसी को अशांत करके शांत होने का उपाय नहीं है ये स्वयं को ही शांत करके शांत होने का उपाय है बुद्ध का ज्ञान

अज्ञानी पर निर्भर है इसे कुछ ही समझ ले अगर आपका ज्ञान अज्ञानी पर निर्भर हो तो वो जानकारी है ज्ञान नहीं है अगर आपका ज्ञान आप पर ही निर्भर हो और दुनिया में एक भी अज्ञानी ना रहे तो भी आपके ज्ञान में कोई फर्क न पड़े तो ही समझना कि वह अनुभव अनुभव सदा ही स्वयं में पर्याप्त है बुद्धि ने जो जाना है

उसका आपके न जानने से कोई संबंध नहीं है कोई भी न हो इस पृथ्वी पर तो भी वो जानना ऐसे ही घटित हो जाएगा लेकिन एक फिल्म अभिनेत्री है वो सुंदर है और कोई भी न हो इस पृथ्वी पर वो सुंदर नहीं रह जाएगी उसका सुंदर होना दूसरों की आंखों पर निर्भर था एक राजनेता है

इस पृथ्वी पे कोई ना हो वो राजनेता नहीं रह जाएगा उसका नेता होना अन्यायों पर निर्भर एक बुद्ध बुद्धि होंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पृथ्वी बचती कि खो जाती सारा संसार खो जाए कुछ भी ना हो तो भी रक्की भर फर्क नहीं पड़ेगा वही स्थिति जो दूसरे पर निर्भर नहीं है आत्म स्थिति है जो स्थिति दूसरे पर वो पर वो आत्म स्थिति नहीं है

ध्यान रखना अपने भीतर खोज करते रहना कि आपके पास ऐसा भी कुछ है जो किसी पर निर्भर नहीं है। अगर है तो समझना कि आपके पास आत्मा है और अगर नहीं है तो समझना कि आत्मा का आपको अभी कोई भी पता नहीं आत्मा का अर्थ ही यह है कि जो स्वयं में पर्याप्त हो ये सूत्र कीमती है

लॉस से कहता है उस व्यक्ति को वह सनातन शक्ति प्राप्त होती है जो स्वयं में पर्याप्त है और वह पुनः अनगढ़ लकड़ी की भांति नैसर्गिक समग्रता में वापस लौट जाता है अनगढ़ लकड़ी की भांति नैसर्गिक समग्रता में वापस लौट जाता है हम सब गढ़ी हुई लकड़ियां कल्टिवेटिंग सुसंस्कृत ऐसा समझे

एक बच्चा पैदा हुआ आपके घर में वो अनगढ़ लकड़ी अभी वो बच्चा हिंदू नहीं है ईसाई नहीं है जैन नहीं है बौद्ध नहीं है अभी लकड़ी आप कर आप कर दिए अगर जैन हैं तो आपने उस लड़के को तराशना शुरू कर दिया जैन बनाने की कोशिश शुरू हो गई बुला लाए किसी मुनि महाराज को आशीर्वाद दिलाने की ले गए चर्च में बप्तिसमा के लिए आपने

उस लड़के को काटना छाटना शुरू कर दिया यात्रा शुरू हो गई लकड़ी अनगढ़ नहीं अब फर्नीचर बनेगा आप उसकी कुर्सी टेबल कुछ बनाएंगे लकड़ी स्वीकृत नहीं है अनगढ़ नैसर्गिक लकड़ी स्वीकृत नहीं है आप कुछ बनाएंगे तभी काम के नहीं तो बेकाम का साबित हो जाएगा लड़का आप काम का बनाकर रहेंगे फिर ये लड़का पचास साल का हो गया

अब ये सोचता है मैं हिंदू हूं ईसाई हूं जैन ये झूठ है ये थोपा हुआ आरोप ये बनावट ये ऊपर से दिया गया ख्याल ये संस्कार ये जानता है मैं इंजीनियर हूं डॉक्टर हूं दुकानदार हूं कि क्लर्क हूं कि मास्टर हूं ये भी संस्कार है ये जानता है कि मेरा नाम राम है कृष्ण है

मोहम्मद है ये भी संस्कार है ये जानता है कि मैं सफल हूं असफल हूं ये भी संस्कार है यह सब दूसरों ने दिए ध्यान रहे संस्कार मिलते हैं दूसरों से स्वभाव आता है स्वयं इसलिए संस्कार से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है स्वभाव में गिर जाना ही मुक्ति है स्वभाव तो अनगढ़ है अनबना संस्कार गढ़ा हुआ है

संस्कार ही बंधन हिंदू होना बंधन है जैन होना बंधन है मुसलमान होना बंधन है राम होना कृष्ण होना बुद्ध होना बंधन नाम बंधन है धंधा व्यवसाय पद उपाधि बंधन है लेकिन वो सब जरूरी है क्योंकि उसके बिना तो जीवन चल नहीं सकता है आवश्यक है

बुराई हो तो भी आवश्यक है बच्चे को माप कुछ तो देंगे ही अगर न देने तो की कोशिश करें तो उस कोशिश में भी कुछ देंगे कोई उपाय नहीं है ऐसा हुआ इजिप्त के एक सम्राट एक फहरो को ख्याल आ रहा कि जो भी हम बच्चों को भाषा सिखाते हैं वो दी हुई है

तो उसने एक बच्चे को जन्म के बाद महल में रखवा दिया और उपाय किया कि उसको कोई भाषा सुनने का मौका न मिले ताकि पता चल जाए कि मनुष्य की निसर्ग भाषा क्या है वो बच्चा सिर्फ गूंगा साबित हुआ वो बोले नहीं क्योंकि कोई निसर्ग भाषा नहीं सब भाषा संस्कार निसर्ग तो मौल ध्यान रहे भाषा संस्कार

उसको कोई भाषा नहीं दी गई तो वो गूंगा भी रह गया लेकिन ध्यान रहे उसका गूंगापन महावीर का मौन नहीं क्योंकि तो उसने वाणी नहीं जानी जिसमें वाणी नहीं जानी वो मौन से कैसे प्रतिष्ठित होगा वो सिर्फ गूंगा है सिर्फ गूंगा गूंगा होना मौन नहीं है वाणी जिसने जानी और वाणी को जान के जिसने व्यर्थ पाया और चुप हो गया तब मौन वो लड़का सिर्फ गूंगा रह गया उसकी कोई भाषा नहीं थी

भाषा तो सिखानी पड़ेगी हमें सभी को सिखाना पड़ेगा लेकिन अगर सात ये बात भी ख्याल में बनी रहे कि जो भी सिखाया जा रहा है वो बाहर से आ रहा है जरूरी है आत्यंतिक नहीं आवश्यक है उपयोगी है सत्य नहीं सत्य तो वो अनगढ़ स्वभाव है अनछुआ

पर से दूसरा जहां तक पहुंचा ही नहीं कभी वही मेरी आत्मा है तो लाओस कहता है, ऐसा व्यक्ति जो द्वंद के बाहर हो गया वो पुनः अनगढ़ लकड़ी की भांति नैसर्गिक समग्रता में वापस लौट जाता है वो फिर अनगढ़ लकड़ी हो जाता टेबल कुर्सी नहीं रह जाता हिंदू मुसलमान नहीं रह जाता डूब जाता है

उस तल पर जहां कोई संस्कार नहीं वो पुनः असंस्कृत नैसर्गिक स्वाभाविक हो जाता है उस स्वभाव का नाम ताओ है उस स्वभाव का नाम ताओ है उस स्वभाव को वेद में ऋत कहा है उस स्वभाव को महावीर आत्मा कहते बुद्ध उस स्वभाव को निर्वाण कहते ये शब्दों का फासला है

लेकिन यह बात ठीक से समझ लें कि एक आपका रूप है नाम है ढांचा है जो दिया गया और एक आप है जो किसी ने आपको दिया नहीं आप हैं, जो अन दिया है आपके भीतर इसलिए महावीर और बुद्ध जिन्होंने ज्ञान की परम स्थिति में प्रवेश किया उन्होंने इस पर को इंकार कर दिया और करने का कारण क्या था

करने का कारण यह था कि अगर ईश्वर बनाने वाला है तब तो हमारे भीतर स्वभाव बचा भी नहीं क्योंकि तो उसका तो मतलब यह हुआ कि कुछ ईश्वर बनाता है कुछ माँ बाप बनाते हैं कुछ स्कूल का शिक्षक बनाता है कुछ समाज बनाता सभी बना हुआ है तो फिर भीतर स्वभाव का इसलिए महावीर ने कहा कि जगत का कोई स्रष्टा नहीं ये बड़ी महत्व बात है यह साधारण नास्तिकता नहीं है ये परम आस्तिकता है

क्योंकि महावीर की दृष्टि यह है कि अगर मेरा स्वभाव भी किसी ने बनाया तो वो भी मेरा स्वभाव नहीं रहा इससे क्या फर्क पड़ता है कि बाप ने बनाया कि बड़े बाप में जो आकाश में है उसने बनाया क्या फर्क पड़ता है किसी ने बनाया तो फिर मैं हूं ही नहीं झूठ ही झूठ है फिर कोई सत्य नहीं है फिर सभी बाहर से आया तो भीतर क्या है इसलिए महावीर ने कहा कि धर्म को

स्रष्टा को अस्वीकार करना ही होगा कोई श्रष्टा नहीं है लेकिन फिर भी महावीर कहते हैं व्यक्ति भगवान हो सकता है और भगवान कोई नहीं तो है तब बड़ी जटिलता हो जाती है। महावीर कहते हैं भगवान कोई भी नहीं है श्रद्धा के अर्थ में जिसने दुनिया बनाई हो जिसने आदमी बनाया हो जिसने आत्मा बनाई हो क्योंकि अगर आत्मा भी बनाई जाती है

तो चाहे कितने ही स्वर्गीय कारखाने में बनाई जाती है वो वस्तु हो गई वो आत्मा नहीं रही महावीर कहते हैं जो बनाया ही नहीं जा सकता अन बना और है वही आत्मा है इसलिए लाओ से भी ईश्वर की बात बिल्कुल नहीं करता स्रष्टा की तरह लेकिन महावीर कहते हैं जिस दिन कोई इस अन बने को जान लेता वो भगवान हो जाता इसलिए महावीर के भगवान में

और और लोगों के भगवान में बुनियादी अंतर है बड़ा कीमती अंतर है और लोगों का भगवान सिर्फ एक बड़ा संचालक है एक बड़े कारखाने का और आप वस्तुओं की तरह बनाए और मिटाए जा रहे हैं। महावीर कहते हैं कि अगर कोई बनाने वाला भगवान है तो फिर जगत में धर्म का कोई उपाय ही ना रहा क्योंकि फिर आत्मा की कोई संभावना न रही

महावीर की दृष्टि में स्रष्टा के रूप में भगवान का होना धर्म के लिए नष्ट कर देने का कारण है फिर धर्म का कोई उपाय नहीं फिर सब व्यर्थ है अगर मेरा कोई स्वभाव है अनबना, बना बिना किसी का बनाया हुआ तो ही इस जगत में स्वतंत्रता मुख्य सार्थक शब्द है अन्यथा व्यर्थ लाभ से भी इस पर की बिल्कुल बात नहीं करता

हालांकि वो जो बात कर रहा है उससे आप ईश्वर हो जाएंगे इसलिए एक और मजे की बात ध्यान रख लें इसलिए महावीर कहते हैं जितनी आत्माएं हैं उतने भगवान हो सकते हैं तो क्योंकि हर आत्मा जिस दिन अपने स्वभाव को जान ले उस दिन भगवत्ता को उपलब्ध हो जाए भगवान होना

आपके भीतर स्वभाव के अनुभव का नाम है अनगर लकड़ी की भांची आप तत्काल नीचे सरक जाते हैं अपने निसर्ग में वो निसर्ग आपके भीतर है, मौजूद अभी इसी वक्त भी पर आप जोर से पकड़े हुए हैं अपने ढांचे को जैसे कोई आदमी नदी में हो और किनारे से लटकती है जड़ को वृक्ष की पकड़े को जोर

ऐसे आप अपने नाम को रूप को पद को प्रतिष्ठा को धर्म को जाति को जोर से पकड़े हुए हैं और वही पकड़ आपको स्वभाव में नहीं गिरने देती और आश्चर्य तो यह है कि साधारण आदमी पकड़े हो तो भी थी जिनको आप महात्मा कहते हैं वो भी हिंदू है वो भी देश वो भी मुसलमान है वो भी ईसाई है जिनको आप महात्मा

उनकी भी झांकी है उनका भी ढांचा है उनका भी संस्कार वो भी अभी संस्कार को पकड़े हुए तब इसका अर्थ यह हुआ कि हम भूल ही गए हैं स्वभाव में गिरने की प्रक्रिया क्या है स्वभाव में गिरने की प्रक्रिया लाउट से कहता है द्वंद्व के बीच कोई चुनाव नहीं

दोनों को साथ साथ स्वीकार सम्मान मिले तो ना तो उसे पकड़ने की आकांक्षा ना उसे छोड़ देने की आकांक्षा सम्मान मिले तो पकड़ छोड़ दोनों की आकांक्षा नहीं सम्मान मिलता रहे और भीतर व्यक्ति अज्ञात में खड़ा रहे जैसा है में।

तो लाव से कहता तत्क्षण तत्न निसर्ग में गिर जाएगा क्यों क्योंकि ढांचे को पकड़ने की व्यवस्था द्वंद्व की है हम एक आदमी को कहते हैं कि सफल हो असफल रहे तो जीवन देखा है तो वो सफलता को पकड़ता है फिर वो असफलता को छोड़ता है सफलता को पकड़ता है।

फिर ऐसे लोग भी हैं जगत में जो असफलता को पकड़ते हैं उसका भी कारण क्योंकि सफलता से उन्हें भय लगता है और सफलता में झंझट संघर्ष उपद्रव और भी एक मजा है कि सफलता की कोशिश करने में असफल होने का भी डर है इसलिए वो असफलता को पकड़ लेते हैं वो कहते हैं कि तबीयत ही ठीक नहीं रहती सफल क्यों

वो कहते हैं घर में ऐसे जन्म जहां कौड़ी नहीं है सफल कैसे हो वो कहते हैं शिक्षा ही नहीं मिली ठीक से सफल कैसे हो वो कोई बहाने खोज लेते हैं असफलता को पकड़ लेते हैं। फिर उनको आप सफल करने की भी कोशिश करें तो वो तृष्ठ मस नहीं होंगे वो हटेंगे नहीं क्योंकि ये उनका प्राण और डर क्या है वो बातें इतनी असफलता की कर रहे हैं लेकिन डर केवल ले एक के है अगर सफल होने की चेष्टा की और असफल हो गए तो

इसलिए बहाने खोज के यहीं खड़े रहना उचित चुके कि ये अपने से हो नहीं सकता एक सज्जन मेरे पास आए वो कहते हैं कि मैं सब जानता हूं सब समझता हूं ठीक सुशिक्षित है लेकिन इंटरव्यू देने वो कहीं किसी नौकरी में जाने मुर्खो विच नहीं मालूम पाते

तो कोई नौकरी नहीं लगती क्योंकि बिना इंटरव्यू नौकरी कैसे लगी और वो कहते हैं कि सब मुझे मालूम है जो भी पूछा जाता है कोई ऐसी बात नहीं जो मुझे मालूम नहीं छह साल से वो भटक रहे हैं लेकिन इंटरव्यू तो मैंने उनको पूछा कि तुमने असफलता को जोर से पकड़ लिया है

अब तो मैं डर इंटरव्यू का डर क्या है नौकरी नहीं मिलेगी छह साल से नौकरी है ही नहीं और क्या इससे बुरा होने वाला है लेकिन एक लाभ है इसमें कि अभी तक वो किसी इंटरव्यू में असफल नहीं हुए दिया ही नहीं असफल होने का कोई कारण ही नहीं तो अभी एक अकल है अब वो अकल उनको दिक्कत दे रही है

कर दें और कहीं असफल हो जाए अब ऐसे वो जिंदगी भर असफलता को पकड़े रहेंगे बहुत लोग हैं जो असफलता को पकड़ लेते बहुत लोग हैं सफलता को पकड़ लेते हैं ये द्वंदे कुछ लोग नाम को पकड़ लेते हैं कुछ लोग बदनामी को पकड़ लेते क्योंकि बदनाम भी हुए तो क्या कुछ नाम तो होगा ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता

अगर आप जेलखाने में जाएं और लोगों की बातें सुने तो वो एक दूसरे को बताते हैं कि किसकी बदनामी ज्यादा तेरी क्या है कुछ भी वहां भी पुराने घाक और नए घाक और पुराने अपराधी और नए अपराधी नए अपराधी की कोई इज्जत नहीं होती जेल खाने पहली दफ़े आया है कोई खास कितनी बार आ चुके हो

आदमी द्वंद्व में से कुछ भी पकड़ लेता है लेकिन बिना पकड़े कोई तो उपाय नहीं तो नीचे डूब जाएगा नाव से कहता है द्वंद्व में कुछ भी मत पकड़ना द्वंद्व को ही मत पकड़ना न ना नाम को पकड़ना न अनाम को पकड़ना न संसार को पकड़ना न सन्यास को पकड़ना पकड़ना मत इसी का नाम संन्यास पकड़ना ही मत और धीरे धीरे द्वंद्व के बीच चुनाव छोड़ देना च्वाइसलेस हो जाना

विकल्प मत बनाना यह मत कहना कि मैं बुरे को पकड़ूंगा कि भले को पकड़ूंगा कि पुण्य पकड़ूंगा कि पाप पकड़ूंगा कि भोग पकड़ूंगा कि प्याग पकड़ूंगा सब बंद को समझ लेना पकड़ना मत तो तत्म व्यक्ति स्वयं में गिर जाता है और वो जो स्वयं में गिर जाना है वही परम अनुभव है अगर लकड़ी को खंडित करें या तरासें

तो वही पात्र बन जाती बड़ी मजे की बात लाव से कहता है जो परम अध्यात्म में प्रवेश करता है वो बिल्कुल अपात्र हो जाता है संसार के लिए अपात्र शब्द जरा छी अपात्र सुन के भीतर मन में भय लगता है कि अपात्र कुछ ना कुछ तो पात्र का कहीं ना कहीं होनी चाहिए लाउस से कहता है कि वो अनगढ़ लकड़ी की भांति अपात्र होता है

वो जो परम में विन होता है उसका कोई भी तो उपयोग नहीं लवस्य का क्या उपयोग करिएगा बताइए <laughs> कि किसी काम के लिए? कोई नहीं कोई उपयोग नहीं कोई उपयोग है महावीर का कोई उपयोग है क्या उपयोग करिएगा किसी काम में ना पड़ेगा। बिल्कुल बेकार। मगर यही उनका उपयोग है क्योंकि ये जो बिल्कुल ही उपयोग के बाहर खड़ा व्यक्ति है यह परम शक्ति को उपलब्ध हो जाता है

ये फिर जाता नहीं आक्रमण करने उपयोग के लिए इसके पास जो आ जाते हैं इसके पास जो थिच आते हैं चुंबक की भांति उनको हजारों हजारों उपयोग मिल जाते लेकिन ये अपनी तरफ से नहीं जाता ये कुछ करता नहीं ये तो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता लेकिन इसकी निष्क्रियता में बड़ी क्रांतियां घटित होती हैं

इसके पास आके न मालूम कितने चिराग जल जाते हैं और ये उन्हें जलाता नहीं और इसकी आग काफी चिराग पास भी आ जाए तो लपट पकड़ जाते इसके पास आके न मालूम कितने लोग अनंत सौंदर्य को उपलब्ध हो जाते लेकिन ये उन्हें तराशता नहीं ये उन्हें सुंदर बनाता नहीं इसकी सन्निधि इसका संपर्क इसकी हवा

बस इसका होना इसका होना उन्हें बहुत कुछ दे जाता है। लाव से गुजर रहा है पाठ और सारा जंगल काटा जा रहा है बड़ी प्रीति का कथा है और बहुत बार मैंने कही है सिर्फ एक वृक्ष नहीं काटा जा रहा तो लाव से अपने शिष्यों को कहता है कि जाओ जरा पूछो इन काटने वालों से इस वृक्ष को तू नहीं काटते हो तो वो गए उन्होंने पूछा उन्होंने कहा वृक्ष बिल्कुल बेकार इसकी सब

शाखाएं टेढ़ी मेरी तो कुछ बन नहीं सकता दरवाजे नहीं बन सकते मेज नहीं बन सकती कुर्सी नहीं बन सकती और ये वृक्ष ऐसा है कि, कि अगर इसे जलाओ तो धुआ नहीं धुआं होता जाओ आग जलती नहीं इसके पत्ते किसी काम के नहीं कोई जानवर खाने को राजी नहीं इसलिए इसे कैसे काटे सारा जंगल कट रहा है ये बार रहा

लाव से के पास जब शिष्य आए तो लावसे ने कहा इस वृक्ष की भांति हो जाता है ताव को उपलब्ध व्यक्ति देखो ये वृक्ष कट नहीं सकता क्योंकि वस्तुतः ये सम्मान पाने को उत्सुक नहीं है एक लकड़ी सीधी नहीं सम्मान की आकांक्षा होती तो कुछ तो सीधा रखता सब सब अच्छा है इस वृक्ष को दूसरों को प्रभावित करने की उत्सुकता नहीं जी

नहीं तो धुआं ही धुआं छोड़ता इस रस को जानवरों तक को अनुयायी बनाने का रस नहीं नहीं तो कम से कम पत्तों में कुछ तो स्वाद भरता लेकिन देखो यही भर नहीं कट रहा है बाकी सब कट रहे हैं सीधा होने की कोशिश करोगे काटे जाओगे लाभ लाउस ले तुम्हारा फर्नीचर बनेगा सीहा तुम कर लगते हो

कि साधारण क्लर्क की कुर्सी में रखते ही और बात टेबल फर्नीचर तुम्हारा बने और जो तुम्हें फर्नीचर बनाने को सुख है वो तुमको समझाएंगे कि सीधे रहो नहीं तो बेकार साबित हो जाओ अगर तुमने उनकी मानी तो तुम कहीं ईंधन बनके जलोगे। सब ईंधन बनके जल रहे हैं। लोगों से पूछो क्या कर रहे रहो? वो कह रहे हैं उन बच्चों के लिए जी रहे

उनके बाप उनके लिए जी रहे उनके बच्चे उनके बच्चों के लिए जियेंगे तुम इंधन हो तुम किसी और के लिए जल रहे हो लाव से छोड़ो फिर, इधर मत बंद और लाओ सेने कहा कि देखो इस वृक्ष के नीचे एक हजार बैलगाड़ियां ठहर सकती इस वृक्ष किसी को बुलाता नहीं लेकिन इसकी घनी छाया है

हजारों लोग इसके नीचे रोकते बिल्कुल बेकार पर हजारों थके हुए विश्राम कर लेते वृक्ष को उन्हें छाया देना चाहता है ऐसा भी नहीं इस वृक्ष ने तो ये भी नियम बना रखा है मालूम होता है कि जो नए नैसर्गिक है उसमें ही रहूंगा कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा ताओ को उपलब्ध व्यक्ति ऐसा ही हो जाता हजारों लोग उसके छाया पाते वो छाया देता नहीं

आया उसके नीचे होती है लकड़ी को काटे छाटे तो पात्र बन जाते ज्ञानी के हाथों में पड़कर लोग भी पात्र बन जाते अभिजात को उपलब्ध होते शासन करने वाले बन जाते इन द हेंड्स ऑफ द स्टेज द बिकम द ऑफिसियल एंड द मैजिस्ट्रेट

अगर आप ज्ञानियों के हाथ में पड़ जाएं, शिक्षकों के हाथ में पड़ जाएं, तो आपको डॉक्टर इंजीनियर मिनिस्टर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाने का मौका मिलेगा वो आपको पात्र बना देंगे योग्य पात्र बना देंगे जो किसी काम आ चुके हैं लेकिन लाओस से कहता है किंतु महान शासक खंडन नहीं करता

बट द ग्रेट रूलर डिन महान शास्त्रा महावीर बुद्ध कृष्ण जैसा महान शास्त्र वस्तुता जो शासक है राजा से मतलब नहीं है शास्त्रा से मतलब है वस्तुता जिसकी छाया में शासन फलित हो जाता है जो कुछ करता नहीं जिसकी मौजूदगी शासन बन जाती जो आदेश नहीं देता

लेकिन जिसका होना जिसका ढंग आदेश बन जाता है जिसकी मुद्रा जिसका हिलना डुलना आदेश बन जाता है ऐसा महान शास्त्रा किसी को काटता पीटता नहीं खंडित नहीं करता तराशता नहीं वस्तुता ऐसा महान शास्ता आपके तरह से तराशेपन को छीन लेता, है आपके खंडन को अलग कर देता है और आपको अखंड में गिरने की सुविधा जुटा देता है

अखंड का मतलब है गैर तराशा हुआ अनरिफाइंड बड़ी उल्टी बातें लगेंगी ला से रिफाइंड के खिलाफ अनरिफाइंड के पक्ष में तराशने के खिलाफ अनगढ़ के पक्ष में संस्कार के खिलाफ संस्कार शून्यता के पक्ष में लेकिन संस्कार शून्यता तभी आती है जब संस्कार घटित हो जाता

इसलिए इस दुनिया में दो तरह के शिक्षक हमने उनके लिए अलग अलग नाम दिए एक को हम शिक्षक कहते हैं दूसरे को हम गुरु कहते हैं शिक्षक तरासता है गुरु सिर अन तराशे में भेज देता है पश्चिम के पास दो शब्द नहीं है क्योंकि पश्चिम के पास टीचर शिक्षक एक ही शब्द है तरासना

सुसंस्कार करना पात्र बनाना बस यही शिक्षा है हमने पूर्व में एक और शिक्षा भी जानी जो परम शिक्षा है जो जब सब शिक्षकों का काम पूरा हो जाता है तो परम शिक्षक का काम गुरु का काम शुरू होता है वो फिर अंतरासता है फिर फिर जोड़ता है टूटे को फिर इकट्ठा करता है बनाए को फिर मिटाता है पात्र को फिर अंदर लकड़ी में डाल देता है

सारे संस्कार सारे समाज को छीन कर वापस फिर निसर्ग में डुबा देता है। उस निसर्ग में डूब जाना निर्वाण आज इतना है पांच मिनट रुके